हनुमान बाहुक भाल की की काल की की रोश की त्रिरोश की है वेदन विसन पाप ताप की कर्मन कुटकी की जंत्र मंत्र बुटकी की परहि जाहि पाप नी बलि मन की, की, की। पह सजाय नत कहत बजाए तोहि बावरी न होहि बानि जानि कपिनाह की आन हनुमान की दोहाई बलवान की सपत की जो रहे पीर की। यह कठिन महाड़ा कपाल की लिखावट है या समय क्रोध अथवा त्रिदोष का या मेरे भयंकर पापों का परिणाम है दुख किंबा धोखे धोखे की छाया है मरनादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है अरी मन की मैली पापनी पूतना भाग जा नहीं तो मैं डंका पीट कर कह देता हूँ कि कपिराज का स्वभाव जानकर तू पगली न बने जो बाहु की पीड़ा रहे तो मैं महावीर हनुमान जी की दुहाई और सौगंध करता हूँ अर्थात अब वह नहीं रह सकती सिंह का संहारी बल सुरसा सुधारी छल लंक पछारी मारी बाटिका उजारी हैं, लंक पर जारी मकर बिधारी बार बार जात धान धार धूरी धानी करिडारी है तो रिजमका मंदोदरी कढ़ोरियान रावण किरान मेघनाद महतारी है भीर बाह पीर कीन पट राखी महावीर कौन है सकोच तुलसी के सोच भारी है सिंहका के बल का संहार करके सुरसा के छल को सुधार कर लंकनी को मार गिराया और अशोक वाटिका को उजाड़ डाला लंकापुरी को अच्छी तरह से जलाकर मकरी को विदीर्ण करके बारंबार राक्षसों की सेना का विनाश किया यमराज का खड्ग अर्थात पर्दा फाड़कर कर मेघनाथ की माता और रावण की पटरानी मंदोदरी को राजमहल से बाहर निकाल लाए हे महाबली कपिराज तुलसी को बड़ा सोच है किसके सकोच में पड़कर आपने केवल मेरी बाहू की पीड़ा के भय को छोड़ रखा है तेरो बाल तेरों सुनी सहमत थीर भूलत शरीर सुधि सक्रिराहुकी तेरी बाह बसत बिशोक लोकपाल सब तेरो नाम लेतर है आरती तीर की सामदान भेद विधि बेदहूल बेद सिधि हाथ कपिनाथ ही के चोटी चोर की आलच अनक परिहास कै सिखावन है एन रही पीर तुलसी के बाघ की हे वीर आपके लड़कपन का खेल सुनकर धीरजवान भी भयभीत हो जाते हैं और इंद्र सूर्य तथा राहु को अपने शरीर की सुध भूल जाती है आपके बाहुबल से सब लोग पाल शोक रहित होकर बसते हैं और आपका नाम लेने से किसी का दुख नहीं रह जाता सामदान और भेद नीति का विधान तथा वेद लवेद से भी सिद्ध है कि चोर साहू की चोटी कपिनाथ के ही हाथ में रहती है तुलसीदास के जो इतने दिन बाहु की पीड़ा रही है सो क्या आपका आलस्य है अथवा क्रोध परिहास या शिक्षा है दू को घर घर डोलत कंगाल बोली बाल जो कृपाल नतपाल पाली नत पाल, पाल पोसो है है सार अंजनी कुमार कहो को तिलोक तो सो है सासति सहत दास तीजे पेख परिहास चिरी को मरण खेल बालकन को सो है हे गरीबों के पालन करने वाले कृपा निधान टुकड़े के लिए दरिद्रता बस घर घर में डोलता फिरता था आपने बुलाकर बालक के समान मेरा पालन पोषण किया है हे वीर अंजनी कुमार मुख्यतः आपने ही मेरी रक्षा की है अपने जन को आप ना भुलाएंगे इसका मुझे भी भरोसा है हे कपिराज आज आप सब प्रकार समर्थ हैं मैं सच कहता हूँ आपके समान भला तीनों लोगों में कौन है किंतु मुझे इतना परेखा पछतावा है कि यह सेवक दुर्दशा सह रहा है लड़कों का खिलवाड़ होने के समान चिड़िया की मृत्यु हो रही है और आप तमाशा देखते हैं आपने ही पाप ते तेतापते कि सापते बढ़ी है बाह वेदन कही न सही जाती है और औसत अनेक जंत्र मंत्र तो किए बाद भये देवता मनाये अधिकाति है करतार भर तार हर तार कर्म काल को है जग जाल जो नमानत इत है तेरो तेरो तुलसी तू तु मेरो रामदूत ढील तेरी पीर पीरते पिराती है मेरे ही पाप व तीनों ताप अथवा अच्छा साप से बाहु की पीड़ा बढ़ी है वह न कहीं जाती और न सही जाती है अनेक औषधि यंत्र मंत्र टोटका दि किए देवताओं को मनाया पर सब व्यर्थ हुआ पीड़ा बढ़ती ही जाती है ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म काल और संसार का समूह चाल कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा को न मानता हो हे रामदूत तुलसी आपका दास है और आपने इसको अपना सेवक कहा है हे वीर आपकी यह खील मुझे इस पीड़ा से थी अधिक पीड़ित कर रही है दूत राम को, सपूत पूत बाय को समर्थ हाथ पाय को सहाय असहाय को बाकी बिरदावली विदित वेद गायत रावण सोफट भाजो मुठिका के को एते बड़े साहिब समर्थ को निवाजो आज सीदत् सुसेवक बचन मन काय को थोरी बाह पीर की बड़ी गलान तुलसी को कौन पाप को पलोप प्रगट प्रभाय को आप राजा रामचंद्र के दूत पवन देव के सतपुत्र हाथ पांव के समर्थ और निराशितों के सहायक हैं आपके सुंदर यश की कथा विख्यात है वेद गान करते हैं और रावण जैसा श्रिलोक विजयी योद्धा आपके घूसे की चोट से घायल हो जा गया इतने बड़े योग्य स्वामी के अनुग्रह करने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज तन मन वचन से दुख पा रहा है तुलसी को इस थोड़ी सी बाहु पीड़ा की बड़ी ग्लानि है मेरे कौन से पाप के कारण व क्रोध से आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त तो हो गया है देवी देव धनुज मनुज मुन सिद्ध आग छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत है पूतना पिताचातु धानी जातु धान वाम राम दूत की रजाई माथे मानी लेत है घोर जंत्र मंत्रकूट कपट कु अनुमान आन सुन सुनछाड़ निकेत है क्रोध कीजय कर्म को प्रबोध कीजे तुलसी को शोध कीजय तिन को जो दोष दुख देत है देवी देवता दैत्य मनुष्य मुनि सिद्ध और नाभ आदि छोटे बड़े जितने बड़े जड़ चेतन जीव हैं तथा पूतना पिशाचनी राक्षसी राक्षस जितने कुटिल प्राणी हैं ये सभी रामदूत पवन कुमार की आज्ञा सिरोधारी करके मानते हैं भीषण यंत्र मंत्र धोखाधारी छलबाज और दुष्ट रोगों के आक्रमण हनुमान जी की दोहाई सुनकर स्थान छोड़ देते हैं मेरे खोटे कर्म पर कीजिए तुलसी को दीजिए और जो दोष हमें दुख देते हैं उनका सुधार करिए तेरे बल बानर जिताये रन सो तेरे खाले जात धान भय घर घर के तेरे बल राम राज किए सब सुर काज सकल समाज साज साज रघुबर के तेरों गुणगान हर के। के तो कनि -कनि ने युद्ध में वानरों को रावण से जिताया और आपके ही नष्ट करने से राक्षस घर घर के तीन तेरह हो गए आपके ही बल से राजा रामचंद्र जी ने देवताओं का सब काम पूरा किया और आपने ही रघुनाथ जी के समाज का संपूर्ण साथ सजाया आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों में जल भर आता है हे बानरों के स्वामी तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए आप जैसे अपनी मर्यादा की लाज रखने वालों के दास कभी दुखी नहीं देखे गए पालो तेरे टूक को परे हुक मूकिए न कूर कौड़ी दू को आपनी ओर हेरिये भोरा नाथ भोरे ही सरोस हो तोरे दोष पोषितोष था अवरिये अम्ब तू हो अम्बुचर अम्ब तू हो डिभ सोना भूछिये बिलम्ब अवलंब मेर तेरिये बालक बिकल जान पाज प्रेपहचान तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए आपके टुकड़ों से पला हुआ पला हूँ चौक पड़ने पर भी मौन न हो जाइए मैं कुमारगी दो कोड़ी का हूँ पर आप अपनी ओर देखिए हे भोला नाथ अपने भोलेपन से ही आप थोड़े दोष से रुष्ट हो जाते हैं संतुष्ट होकर मेरा पालन करके मुझे बसाइए अपना सेवक समझकर कर दुर्दशा न कीजिए आप जल हैं तो मैं मछली हूँ आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ देरी न कीजिए मुझको आपका ही सहारा है बच्चे को व्याकुल जानकर प्रेम की पहचान करके रक्षा कीजिए तुलसी की बांह पर अपनी लंबी पूछ फेरिए जिससे पीड़ा निर्मूल हो जावे।